सहनावत सहनोन सह वीर कर्वावहै तेजस्विनावतीत मिषा वह ओ शांति शांति शांति विधान दर्शन की 11वीं कक्षा विदान दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाप का 11वां सूत्र चल रहा था इसका कुछ भाष्य हमने देखा था कि इस गुहा में प्रविष्ट आत्मानव दो आत्मा है गुहा गुहा में गुहा में जो प्रविष्ट है वो कौन है तो आत्मानव ये दो आत्माएं क्यों ऐसा अर्थ लिया तद दर्शनाथ ऐसा शास्त्रों में देखा जाने से ये दर्शन चूंकि शब्द प्रमाण पर अधिक केंद्रित है इसलिए देखा जाता है सुना जाता है इत्यादि जो कथन आते हैं वो अधिकतर शब्द प्रमाण से संबंधित होते हैं नहीं तो सामान्यतया देखा, देखा जाता है मतलब लोक में देखा जाता है और यहां पर शास्त्र में देखा जाता है शास्त्र में ऐसे वचन मिलते हैं ये हम यहां तात्पर्य लेते हैं तो शास्त्र में ऐसा देखे जाने से इसके कुछ हमने देखे थे पीछे का एक देखते हैं पृष्ठ संख्या 48 सूत्र संख्या 17 है प्रथम पाद का सत्रह है वहां सूत्र नहीं नहीं पृष्ठ संख्या अब पृष्ठ संख्या 48 देखिए अड़तालीस इकतीसवा सूत्र है वैसे तो पृष्ठ संख्या 48 पर यानी ये प्रथम पाद के अंतिम सूत्र की व्याख्या में उस दिन जो चर्चा चल रही थी प्राण प्रज्ञा प्रज्ञाधर्मेण और स्वधर्मेण दो यहां लिखे हुए हैं तीसरा हमने प्रज्ञा धर्मेण जोड़ा था तो वो शंकर भाषा में प्राज्य धर्मेण है या प्रज्ञा धर्मेण ये एक संदेह उत्पन्न हो गया था तो शंकर भाष्य में प्रज्ञा धर्मेण ही है प्रज्ञा प्रज्ञाधर्मेण प्राच्य नहीं है तो वापस आ जाइए प्रथम अध्याय के दूसरे पाठ का ग्यारहवा सूत्र तो यहां इन्होंने भाष्यकार ने ब्रह्मुनि जी ने आत्मानव मतलब जीवात्मा परमात्मा नव इस गुहा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का कथन शास्त्रों में प्राप्त होता है तो इसमें कुछ वचन बताएंगे जिसमें आत्मा का कथन है कुछ वचन बताएंगे जिसमें परमात्मा का गुहा में स्थान प्रवेश बताया गया है और कुछ वचन ऐसे भी बताएंगे जहां दोनों का एक साथ कथन है इस तरह से पुष्टि करते हुए जो गुहाम प्रविष्ट हुआ है गुहा में जो प्रविष्ट है वो कौन हो सकते हैं तो वो आत्मा और परमात्मा ही प्रसंग से और अन्य शास्त्रों के संदर्भों से निश्चित होते हैं तो हमने कुछ जो उदाहरण देखे थे बृहस्पति में आत्मा निर्मणा नाम हृदय तो इसके आगे का इन्होंने कहा एशु वचनेशु जीवात्मा स्थानम निर्दिष्टम इससे पहले के जो प्रमाण दिए गए इसमें जीवात्मा का स्थान निर्दिष्ट किया गया है यद्यपि इन्होंने पीछे जो एक कठोपनिषद का वचन दिया है अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानम मतलब और अंतरात्मा जो कि अंदर वाली आत्मा आत्मा जो आत्मा जो जीवात्मा है उसके अंदर है अंतरात्मा सदा जनानम हृदय संष्यों के सब मनुष्यों के सदा हृदय में सन्निविष्ट है ये कौन सन्निविष्ट है अंगुष्ठ मात्र है पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुष उसी का विशेषण है अंतरात्मा, जो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है तो ये जो हृदय शब्द का प्रयोग हुआ है वो यहां पर पुरुष परमात्मा के अर्थ में हुआ है यदि इन्होंने लिखा है कि ये सब जीवात्मा से संबंधित है हो सकता है ये यहां जीवात्मा अर्थ लेते हो या गलत उदाहरण आ गया पर फिर भी आत्मा से संबंधित वचन भी है इतना तो स्पष्ट है आगे देखिए अब परमात्मा से संबंधित वचन बता रहे हैं जो कि गुहा में कथन कहे गए हैं अणोरणीयान महतो महियान आत्मा अस्य जंतोर जनता गुहायामोपनिषद का तो जो अणु से भी अणु है अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है बड़ा है महान आत्मा ये जो आत्मा है अब ये आत्मा का मतलब परमात्मा है क्यों क्योंकि तो अस्य जंतोर गुहायाम निहितम इस जंतु की जीव की गुहा में वो स्थित है तो पहला जो आत्मा है उससे महयान आत्मा लक्षणों से भी पता लगता है अनोरणियान महतो महियान पहले भी इन्होंने कहा था कि ये लक्षण जीवात्मा में नहीं घट सकता तो वो जीवात्मा में ज्यादा से ज्यादा हम अनोरणयन घटा सकते हैं यदि छोटे से छोटा भी है लेकिन महतो महत्वमहयान नहीं घटा सकते ये तो परमात्मा पर ही घटता है और जंतु के गुहा में नहीं था इससे भी पता लगता है कि ये जंतु से यानी जीव से आत्मा से भिन्न आत्मा है और ये परमात्मा ही है गुहा में इसको भी क्या कथन किया गया अगला उदाहरण और दे रहे हैं कठोपनिषद का ही है तम दुर्दर्शम गुढ़ातम उसको उस परमात्मा से संबंधित है कौन है वो तो आगे हमें पता लग जाएगा लेकिन दुर्दर्शन जिसको कठिनता से देखा जाता है दुर्दर्श है आसानी से नहीं देखा जाता लेकिन देखा तो जा सकता है यानी ज्ञान हो सकता है गुढ़म जो बहुत गहरा है गुढ़ है गुढ़म अनुपृष्टम बहुत अंदर गया हुआ है अंदर ही अंदर गुहा हितम इस गुहा में हृदय रूपी गुफा गुहा में जो निहित है गुहा मतलब गुफा वो भी अंदर की तरफ गया हुआ है गह्वर एक गहरे गर्त में है गह्वर कहते हैं गहरा गड्ढा जैसा होता है उसमें जैसे कि अंदर गया हुआ है पुराणम बहुत पुराना है पहले से है और अध्यात्म योगाधि गेवम मत्वा धीरो हर्ष शोकव जहाती धीर मनुष्य जो धैर्यपूर्वक चल रहा है वो अध्यात्म योग की प्राप्ति से अध्यात्म की साधना से उस तम देवम मत्वा उस देव को जान करके मान करके स्वीकार करके हर्ष शोक उहाती हर्ष और शोक सुख और दुख से ऊपर उड़ जाता है दुख और सुख को छोड़ देता है दुख सुख उसको बाधित नहीं करते तो यहां पर जो गह्वर एष्टम गुहा हितम है ये परमात्मा के लिए ही आया है तो जो धीर है ये तो जीव के लिए आया है धीर मनुष्य उसको जानता है तो वो तो अलग है तो यहां गुहा में जो स्थित है वो परमात्मा का कथन है और यजुर्वेद का उदाहरण दे रहे हैं वेनस निहितम गुहा सत्यत्र विश्वम भवत्येक निडम ये पहले भी आ चुका है तो वेना विद्वान लोग उसको देखते हैं वेनस्तपश्चन कहा जो निहितम गुहा जो गुहा में स्थित है यत्र विश्व भवत् निरम जहाँ की जिसमें जिस परमात्मा में ये संपूर्ण विश्व एक छोटे से घोंसले के समान हो जाता है यानी इतना छोटा है उसके सामने इस समुद्र के सामने एक बूंद ये पूरे पूरे संसार जगत के सामने एक छोटा सा घोंसला छोटा सा भाग तस्में निरम संच विचय सर्वम सा ओतः प्रोतभू प्रजा सुन तो उसी से उसी में ये सारा प्रलय को प्राप्त होता है उसी से ये बनता है और वो इस सब में ओत और प्रोत है समाया हुआ है व्याप्त है तो ये परमात्मा के लिए ही कहा इसमें गुहा शब्द आया और वो परमात्मा के, परमात्मा वहां रहता है ये कथन मिला, तो एभिर इस परमात्मा हृदय वर्तते इन वचनों से प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा हृदय में रहता है दोनों के लिए अलग अलग बता दिया अथच उभ अपनी जीवात्म परमात्मा नौ हृद गुहावर्तिनौ सकृत उपदिष्ट और अब कह रहे हैं दोनों यानी जीवात्मा और परमात्मा हृदय गुहा में रहते हैं ये सक्त उपदेष एक ही साथ एक ही जगह पर एक ही वाक्य में सात साथ कहा गया पहले जो बताया था वो अलग अलग था अब एक साथ भी कहा गया है उसका भी उदाहरण दे रहे पुंडरीकम नव द्वारिर्णे भी तस्मिन यक्षम आत्मन वी ब्रह्म विदो विदु ये अथर्वेद का मंत्र है तो पुंडरीक है ये पुंडरीक मतलब वही कमल नवद्वार नौद्वार वाला है ये शरीर त्रिभिर गुणे आवृतम तीन गुणों से आवृत है सत्वर स्तम के जो गुणधार में उससे ये आवृत है घिरा हुआ है तस्मिन इस शरीर में ये पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर गुणे आवृतम ये शरीर का को लक्षित करके कहा गया तस्मिन उस शरीर में यद यक्षम जो यक्ष है ये विशेष कोई तत्व है ये यक्ष का मतलब ये परमात्मा है एक चेतन तत्व है यक्ष आत्मनवत जो आत्मा वाला है जिसका ये आत्मा जीवात्मा आत्मनवत मतलब जीवात्मा को अपने अधिकार में रखता है आत्मनवत। आत्मानवत ब्रह्म विदो विधु ब्रमविद लोग उसको ऐसा जानते हैं मानते हैं स्वीकार करते हैं तो यहां पर यक्ष और आत्मानवत जो यक्ष है ये आत्मा वाला यानी यक्ष से भिन्न आत्मा है ये जिस वाला ये है जैसे कि कोई धनवान है तो परमात्मा ब्रह्म से भिन्न यक्ष से भिन्न ये आत्मा अलग है तो दोनों को एक साथ कहा गया उसके अंदर कहा गया अत्रपुंड के हृत कमले। कमल है पुंडरीक हृदय कमल गुहा में कहना है तो हृदय पुंडरीक उसी के प्रतीक है अत्र पुंडरीके अर्थात हृत कमल हृदरूपी कमल में हृदय कमल जैसा है उसमें यक्ष यक्ष को खोला परमात्मा आत्मनवत आत्मनवत को आगे खोला आत्मा जीवात्मा निजाधारे संस्थाप्य वर्तते इति उपदिष्ट आत्मनवत मतलब आत्मा को या परम जीवात्मा को अपने आधार में स्थापित करके जो विद्यमान है उसको आत्मनवत का तस्मात्लिए ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्ट वचन न जीवात्म परमात्मा तो इसमें लिखे हुए में पिबंत ब कर लीजिए तो जो हमारा वचन ऊपर चल रहा था रितम पिबंत गुहाम प्रविष्टऊ तो बोले ये जो, तो जो वाक्य है इस वचन से यहाँ पर रितम पिबंत द्विवचन है पिबंत और गुहाम प्रविष्ट ये भी द्विवचन है तो गुहा में जो प्रविष्ट है ये दोनों जीवात्मा परमात्मा ही स्वीकार्य होंगे उन्हीं का प्रतिपादन किया जा रहा है रितम पिबंत का अर्थ खोल रहे हैं आगे रितम पिबंत इसको खोल दिया सत्यम सेव रितम पिवंत पिवंत मतलब पीते हुए पी रहे हैं दोनों किसको पी रहे हैं रित को पी रहे हैं और रित को पी रहे हैं मतलब किसको पी रहे हैं कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको ये दोनों पी रहे हैं दोनों मतलब जीवात्मा और परमात्मा तो रित का मतलब क्या है तो इन्होंने कहा रितम पिबंत अर्थात सत्यम सेव सत्य का सेवन करते हुए ये दोनों सत्य का सेवन कर रहे हैं पिबंत का मतलब पीने का मतलब सेवन करना ग्रहण करना अब बोले कि सत्य क्या है तो कह ज्ञानम ही सत्यम भवती ज्ञान ही सत्य होता है अज्ञान है वो तो सत्य होता नहीं है तो रितम बनता होगा, मतलब है ज्ञान का सेवन करते हुए यानी जानते हुए ये दो हैं, जानने वाले ये दो हैं। तस्मा ज्ञानम ज्ञानवंत चेतनवंत चेतनावत इत चेतनौ इत्यर्थ हा ज्ञानवंत चेतनऊ तो इसलिए ज्ञानम यानी ज्ञान का मतलब हो गया ज्ञानवंत ज्ञान वाले सत्यम पिवंत रितम पिबंत तो ये पी पीते हुए ज्ञान वाले अर्थात इत्यादि ये दो चेतन है तो रितम पिबंत से ही पता लग रहा है कि ये दो चेतन है और ये दो चेतन अलग अलग हैं हो गया इतना आगे अब इसमें कोई शंका कर सकता है कि भाई परमात्मा ना होके और कोई भी साथ में हो सकता है वो क्यों नहीं किए जा सकते हैं तो भूमिका में भाष्य में इन्होंने लिखा अत्र यदि केनचित उच्चे यदि किसी के द्वारा यहाँ ऐसा कहा जाए आक्षेप के रूप में यदत्र गुहाम प्रविष्ट सामान्य न कथित यहाँ जो इस मंत्र में रितम पिबंतो कठोपनिषद में रितम पिबंत जो एक सामान्य रूप से कहा गया कौन है ये तो कहा नहीं कौन है कह देते तब तो विशेष कथन होता बस दो रित को पीते हुए तो एक सामान्य कथन हुआ प्रविष्ट सामान्य न पर मन और जीव भी तो लगा सकते हैं जीव और परमात्मा क्यों लगा रहे हो आप सोच सकते हैं कि मन और जीव होंगे अंदर हृदय प्रदेश में तु अपि हृदय क्योंकि मन और जीव दोनों ही हृदय में है जीव तो हृदय में है ही वो पीछे बता ही दिया बोले मन भी हृदय में रहता है तो गुहाम प्रविष्ट जो कहा तो गुहा हृदय रूपी गुहा में जीव और मन दोनों हो सकते तो मनसोपी स्थान स्थान भी हृदय कहा गया है उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है पक्षी आत्मा का तो पीछे आ ही चुका है उसमें कोई मतभेद भी नहीं है तो आत्मा के अतिरिक्त तो मन कैसे हृदय में तो उसके लिए शत्रपथ ब्राह्मण का एक वचन दिया कस्मिन नु मन प्रतिष्ठितम भवती थी हृदय बोले मन किसमें प्रतिष्ठित होता है कहा पर स्थित होता है तो बोले हृदय हृदय के अंदर मन रहता है ब्राह्मण और वेद मंत्र साक्षात कह रहे हृत प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्टम तनमे मन शिव तो इसमें संकल्पमस्तु में स के ऊपर बिंदी भी लगी हुई है लगी हुई है तो ये प्रसिद्ध मंत्र है तो हृत प्रतिष्ठम मन वह मेरा मन कहा है प्रतिष्ठम जो हृदय में प्रतिष्ठित है बाकी तो यदा जीरम जो जीर्ण नहीं होता है जब इष्टम वेग वाला है ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए तो हित प्रतिष्ठित साक्षात यहां पर कथन कर दिया गया तो कथम ही खलु अत्र जीवात्मा परमात्मा नव एवं गृह तो जीवात्मा परमात्मा ही क्यों ले रहे हो उसमें या तो कोई विशेष हेतु होना चाहिए नहीं तो मन और आत्मा भी तो ले सकते थे आप मन को नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो परमात्मा को ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो कुछ आधार होना चाहिए उसके लिए उच्चते उसका उत्तर दे रहे हैं विशेषनाथ विशेष कथन भी होने से विशेषण वहां पर कहा गया है उसकी विशेषताएं वहां पर साथ में कही गई हैं जिससे हमें पता लगता है कि यहां पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा वो विशेषण क्या है बता रहे हैं तो पहले शब्दिक अर्थ खोला विशेषनाथ अपनी जीवात्मा परमात्मा नव एवं विशेषण को देखने से भी पता लगता है जीवात्मा परमात्मा का ही यहां पर ग्रहण है नहीं जीवात्मना सार्धम मनसो ग्रहणम भवती बोले जीवात्मा के साथ मन का ग्रहण कहीं भी नहीं किया गया है, किंतु जीवात्मना सह परमात्मना एवं ग्रहणम युक्तम जीवात्मा के साथ परमात्मा का ही ग्रहण उचित है क्यों बोले वहां एक विशेषण दिया विशेषण क्या है विशेषण ही तत्त अल्प विरा में दिया है ब्रह्म विदो वदी ब्रह्म को जानने वाले ऐसा बोलते हैं ये जो वचन है ये वही कठोपनिषत तीन एक एक तीन एक वाला जो हम वचन देख रहे थे रितम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे ये तो इसकी प्रथम पंक्ति है और दूसरी पंक्ति में छाया तप का उदाहरण देते हुए फिर कहा ब्रम विदोवदी ऐसा ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं तो जब ब्रह्म को जानने वाले ऐसा कहते हैं तो इससे पता लगता है ब्रह्म का प्रसंग तो है यहां पर ये विशेषण दिया गया तो विशेषणम ही तत्र ब्रह्मविदो बदंती इतुक्तम ये कहा तेनात्र गुहाम प्रविष्टो कथने इसलिए जो गुहाम प्रविष्टो इतना कथन है इसमें ब्रह्म ग्राह्यम जीवात्मना साकम जीवात्मा के साथ यहाँ पर ब्रह्म का ही ग्रहण होना चाहिए अन्यच्छा और भी उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए अभी जो आगे का वचन है ये कठोपनिषद तीन दो है अभी जो ये चर्चा चल रही थी गुहाम प्रविष्ट ब्रह्मविदो बदंती ये तो तीन एक है अब तीन दो भी तो उसी क्रम में आगे चल रहा है उसको देखने से भी पता लगता है कि यहां पर ब्रह्म का ही ग्रहण है मन का ग्रहण नहीं है तो इसलिए कह के करें यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम बोले जो यज्ञ करने वालों का सेतु है परोपकार करते हैं यज्ञ करते हैं उनका सेतु है सेतु का मतलब पुल है पुल क्या करता है पार लगाने वाला होता है नदी से तालाब से पार लगाने वाला होता है कठिनाई बाधा को दूर करने वाला होता है तो बोले जो यज्ञ करने वाले हैं उनकी बाधाओं को दूर करता है वो परोपकारियों को काहित करता है तो यह सेतु ई जाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम जो कि अक्षर क्षीण नहीं होता है और जो यत् ब्रह्म जो पर को है तो इससे भी पता लगता है विशेषण दे दिए गए कि ये यहां पर गुहाम प्रविष्टों में जीवात्मा के साथ ब्रह्म का ही ग्रहण होगा अत्रापि ब्रह्म अस्ति इस तीन दो में भी ब्रह्म को लक्षित किया गया अब आगे और उदाहरण दे रहे हैं कि उपसंगारे और इस प्रकरण का जहां उपसंगार हुआ है अंत में यानी तीन पंद्रह में अभी तो ये तीन एक और दो हमने देखा इसको चलते चलते तीन पंद्रह में एक श्लोक और आता है तो बोले देखो वहां भी क्या लिखा है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच जो शब्द से रहित है स्पर्श से रहित है रूप से रहित है छीण नहीं होता है रस से रहित है नित्य है गंध से रहित है अनाद्यंतम महतः परम ध्रुवम निचा ये तन मृत्यु मुखात्मुचते तो जो अनादि और अनंत है और महत इस महत प्रकृति से भी जो बड़ा है ध्रुवम सदा स्थिर है निश्चित है निश्चल है निचाई है उसको जान करके मृत्यु मुखात तत्मृत्यु वो व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है तो ये कौन हो सकता है ये ब्रह्म की तरफ ही संकेत है कमेव विदि अति मृत्यु में तो ब्रह्म अभिधेय स्पष्ट थे यहाँ ब्रह्म ही कहा जा रहा है एकदम स्पष्ट तथा च न ही क्वचिन मनोजीवात्मा साहचर्य पठित तो। विपरीत ढंग से कह रहे हैं ब्रह्म को तो सिद्ध कर ही दिया क्योंकि कल्पना भी करें कि मन और आत्मा दोनों का ग्रहण हो तो बोले कहीं भी इन दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ा गया है कोई ऐसा वचन ही नहीं मिलता है। तो तथा नहीं न ही क्वचित मनोजीवात्मा नव साहेन पठितो पठित जीवात्मा परमात्मा नाहचर्य पठे थे लेकिन जीवात्मा परमात्मा तो साथ साथ पढ़े भी जाते हैं जैसे कि इन्होंने पहले भी उदाहरण दिया था उसको उदृत करपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं तो ये द्व सुपर्ण सयुज ये जो वर्णन है जीवात्मा परमात्मा का साथ साथ है तस्माद गुहाम प्रविष्ट कथने जीवात्मा परमात्मा नौ एव जीवात्मा और परमात्मा ही है अब जब हमारे को ये पता लग जाता है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही जगह पे है शास्त्र भी कह रहे हैं एक ही गुहा में है उसको पाने के लिए जाना कहाँ पर है हमें उसके लिए कहा जाना है कहीं नहीं बस अंदर ही बैठना है ध्यान में बैठ के अपने अंदर ही देखना है बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमारे निकटतम है हमारे अंदर ही है तो बस वहीं पर ही प्राप्त होगा हमें साकार उपासना के विपरीत ये तर्क भी काफी दिया जाता है कि जब है हमारे अंदर है तो हम बाहर क्यों जाएंगे और हमें यही प्राप्त होगा वो हम दयानंद बार बार इसी बात को लिखते हैं अंदर ही है अंदर ही प्राप्त होने वाला है और सारे उपनिषद और हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी बात को संकेत करते हैं लेकिन गौण रूप से उसको समझने के लिए हम सृष्टि को भी देखते हैं प्रकृति को देखते हैं कि इसको बनाने वाला सूर्य को बनाने वाला उस ढंग से भी उपासना है वो गौण उपासना है इस सूर्य के अंदर सूर्य से भिन्न जो है सूर्य का नियमन करता है इस तरह हम परमात्मा का निश्चय करते हैं प्रकृति को देख के उसकी रचना को देख करके लेकिन प्राप्त तो वो अंदर ही होगा और इसलिए अंदर ही केंद्रित हो करके अपने अंदर ही केंद्रित हो करके ध्यान आदि किए जाते हैं वही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं तो यहां तक तो इनकी ये व्याख्या हो गई अब कुछ विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की ये शंकर भाष्य रितम पिबंत अस्यार्थ कर्म फल से भोक्तारो यह क्रियते सो अयुक्त रितम पिबंत में रित को पीते हुए ये दो जने हैं तो कुछ ना कुछ तो पी रहे हैं वो क्या पी रहे हैं तो इन्होंने कहा रितम पिबंत अस्य अर्थ इसका अर्थ क्या किया विपरीत में जो कहा है कर्म फल से भोक्ता रह कर्म फल के भोगने वाले हैं यानी वो दो तत्व ऐसे हैं वो दोनों के दोनों कर्म का फल भोग रहे हैं अब अभी भोक्तृत्व तो स्वीकार कर रहे हैं आत्मा का भी और परमात्मा का भी ब्रह्म का अभी भोक्तृत्व तो स्वीकार कर गए तो कर्म फल से भोक्तारोह यह क्रिय जो अर्थ किया जाता है उनके द्वारा सो अयुक्त है ये ठीक नहीं है क्यों नहीं है तो उसके लिए कह रहे हैं न ही क्वचित ऋत शब्द कर्म फलार्थे प्रयुजब्दीतमी बनते में जो रित शब्द आया है उसका कर्म फल जो अर्थ किया ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता है किंतु रितम नाम सत्यम ज्ञानम वा लेकिन रित का नाम मतलब सत्य और ज्ञान ये तो किया जाता है कैसे अर्थ किया जाता है तो बोले रितम सत्यम बिभर्ती रितम भरा प्रज्ञा योगदर्शन व्यास भाषा में जो आया है यहां बिभर्ती कर लेना वहां पर रितम भरा रितम रितम को खोलते हुए क्या कहा उन्होंने सत्यम रितम सत्यम विभरती सा तो सत्य अर्थ किया गया और वहां पर वो ज्ञान परक अर्थ है ये इसके बाद अल्प विराम लगा लीजिए रितम भरा प्रज्ञा ये व्यास व्यासभाषी का अल्प विराम न परमात्मा भोक्ता और दूसरे ढंग से परमात्मा भोक्ता भी तो नहीं है उसके लिए उदाहरण दे दिया वेद का अनशन्यो अभिचाकशीति वचनात् वचन से सिद्ध होता है कि परमात्मा भोक्ता तो नहीं है एक तरफ वो भी वर्ग है जो आत्मा को भोक्ता मानने से उसकी नश्वरता को देखने लगता है अब यहां पर परमात्मा को भी भोक्ता के रूप में कथन हो गया अब किस तरह या तो गौण रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो भी लेकिन ऋतम का अर्थ भोक्त कर्म फल होता ही नहीं है कहीं मिलता नहीं है और रित का मतलब सत्य ये तो लोक में यानी शास्त्रों में प्रचलित है इसलिए सत्य और ज्ञान अर्थ लेते हुए और ये हम सिद्ध करेक्ट करते ही है ये तो स्पष्ट है कि आत्मा भी जान को पी पी रहा रहा है है का मतलब जान रहा है चेतन का मतलब ही होता है जो जानने वाला है अब हम चाहे देख रहे हैं सुन रहे हैं चख रहे हैं एक तरह से हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं देख रहे हैं मतलब रूप को हम दे रूप का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं सुन रहे हैं या तो शब्द का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इत्यादि और परमात्मा भी सर्वद्रष्टा है सर्वज्ञ है हर समय तो वो तो ज्ञान ऋतम पी बनताऊ तो है उस रित को तो वो दोनों ही पी पी रहे कर्म फल तो नहीं है और इसके विपरीत जाएगा क्लेश कर्म विपाक शरीर अपरा पुरुष विशेषः है तो तो विपाक से रहित है विपरीत हो और इन्होंने भी आगे लिखा है और अनशन अन्यो अभिचाक क्षति वेद मंत्र से प्रमाणित है ही अब इसमें कोई ये कहे कि छत्रीण यात्री न्याय ना यद उत्तम कह कि इसको नहीं आए से कह देंगे कि रितम पिबंता छत्री न्याय का मतलब छतरी मतलब छाता छाता छतरी बोलते हैं वैसे छत्री न्याय छतरी मतलब छत्र वाले जो जिनके पास छत्र छाते हैं वो छत्री नी गंच, छाते वाले जा रहे हैं अब छाते वाले जा रहे हैं अगर दो, दो जने जा रहे हैं उनमें से एक के पास छाता हो दस बीस जा रहे हैं उनमें से चार पांच के पास भी छाता हो तो क्या बोल देंगे छाते वाले जा रहे हैं देखो ये छाते वाले जा रहे हैं इसको छतरी न्याय के रूप में कहते हैं कि सबके पास में छाते नहीं हैं फिर भी उस समूह को छाते वाला बोल दिया टोपी वाले जा रहे हैं अब कुछ ने टोपी वाले टोपी पहन रखी है और बाकी ने नहीं भी पहन रखी है तो भी उस समूह को कह देते हैं कि टोपी वाले जा रहे हैं इसको छत्री न्याय कहते तो बोले अगर इसको छत्री न्याय से कहा जाए कि रितम भी बनता हूं एक तो कर्मफल को भोग रहा है कर्मफल भोगने के संदर्भ में लेंगे क्योंकि तो शंकराचार्य की कहीं भी बात के ऊपर कहा जा रहा है रितम तो मैं जब ज्ञान अर्थ लेंगे तब तो छतरी न्याय लगाने की जरूरत ही नहीं है अर्थात वो तो दोनों के दोनों ही है छतरी न्याय वहां नहीं लगता जहां दोनों ही जने दो है या दस है दस के दस छाते वाले जा रहे हैं वहां भी बोला तो जाता है छत्रीय न्याय मतलब च्छा, छाते वाले जा रहे हैं लेकिन ये छत्रीय न्याय नहीं है छत्रीय न्याय में तो सबके पास में छतरी नहीं होते हुए भी सबको छतरी वाला कह दिया जाता है वहां यह न्याय लगता है तो रितम पिबंत में जब कर्मफल भोक्ता की दृष्टि से कथन करेंगे तब कोई इसको छतरी न्याय से कथन माने क्योंकि शास्त्र में तो कह ही दिया है अनशन अन्य अभिचार की शीति परमात्मा तो भोगता ही नहीं है तो वो तो घटेगा नहीं जब एक तरफ परमात्मा भोक्ता सिद्ध नहीं हो रहा है तो रितम पिबंत में दोनों को कैसे कह सकते हैं वेद मंत्र या तो ये शास्त्र के रितम पी बनते दोनों को कैसे कह सकते हैं क्षत्रिय तो ने ऐसे कह दिया कि एक जना करम फल भोगता है एक कर्म जना नहीं भोगता है तो भी बोल दिया रितम पी बनो ने न्याय लगा करके एक सवाल नहीं हो सकता दो जनों में तो ब्रह्मणी जी यही आपत्ति उठा रहे हैं आगे देखो न्होंने कहा कि छत्रिनो इति छत्रि यदुक्तम न्याय न छत्री न्याय से जो कहा गया इसका समाधान करने का प्रयास किया गया नहीं तो परमात्मा के भी भोक्ता होने का दोष आएगा तो बोले वो भी ठीक नहीं है क्यों बोले प्राय छत्रिशु छत्रिषु अल्पा एव अछत्रिनो ये स्यु ते सर्वे छत्रिणो यात्री कथन युजते बोले प्राय करके छत्रीशु छाते वालों में कतिपया अल्पा एवं कुछ थोड़े से यदि बिना छत्री वाले हों तभी कह सकते हैं कि सर्वे यान्ति इति छत्रीणो यती कथन युच्य मतलब सारे छत्री वाले जा रहे हैं तो कुछ के पास में नहीं हो तो कह देते हैं कि भाई ये सारे छत्री वाले जा रहे हैं लेकिन अधिक के पास छत्री नहीं हो तब तो नहीं कहेंगे ऐसा कहना न ही क्वचित एक छत्री गति द्वितीय अछत्री चति तो छत्रिण गच्छता इति वक्त उचितम कि एक दो जने जा रहे हैं उनमें से एक छत्री वाला है और एक बिना छत्री वाला है तो उनके जाते हुए कहें कि छत्रिण ग्छता ये दोनों छत्री वाले जा रहे हैं ऐसा तो कथन उचित नहीं है आगे ना ही एक नुक्त बता साहचर्य अपरो भुगतव भुक्तवान अपरो अभुक्तवान अपनी भुक्तवान वक्तुम शक्य दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक ने तो खाना खा लिया और एक ने खाना नहीं खाया तो ऐसे में जिसने खाना नहीं खाया है उसको भी कह देंगे कि इसने खाना खा लिया ये तो कोई बात नहीं वस्तु तस्तु रितम पिबंत इस वचन में सत्यम ज्ञानम से जब प्रज्ञ जीवात्मा जी परमात्मा नौ स्तः इत्याशय है रितम पिबंत में सत्यम यानी ज्ञान को सेवन करने वाले ज्ञानवत्व ज्ञान वाले होने से जब जय और प्रज्ञ जय मतलब तो आत्मा सामान्य जानता है और प्रज्ञ परमात्मा हो गया वो प्रकर्ष रूप से जानता है अधिक जानता है तो जय और प्रज्ञ इन दोनों का ग्रहण उचित है ये यह यहां पर तात्पर्य अब इसमें वैसे ये जो एक छत्रीय न्याय है और एक दंडी न्याय है ये दो न्याय चलते हैं और वो मीमांसा दर्शन में भी आएगा और युधिष्ठिर जी मीमांसा की व्याख्या इसकी अलग है एक छत्री न्याय और एक दंडी न्याय दंडी कहते हैं डंडे वाले जैसे स्वामी विरजयानंद जी दंडी दयानंद के जो गुरु थे विरजयानंद जी दंडी दंडी सन्यासी होते हैं डंडा डंडे वाले, छतरी मतलब छाते वाला, ऐसे। तो सामान्य रूप से तो हम एक जैसा ले लेते हैं छतरी न्याय और दंडी न्याय की भाई जहां कुछ नहीं भी जा रहे हो अधिकांश के पास हो तो मान लेंगे पर मीमांसा के भाष्य करते हुए युधिष्ट जी Jir ने अलग तरह से अर्थ किया है यहां पर उनका कहना है कि छतरी न्याय वहां लगता है जहां थोड़े से लोगों के पास में वो हो और अधिकांश के पास नहीं हो तब तो छतरी न्याय लगाते हैं और जहां अधिकतर के पास में हो और कुछ के पास में नहीं हो वहां दंडी न्याय लगाते हैं सबके पास में हो तो ना छत्रीय न्याय लगेगा ना दंडी न्याय वो तो फिर सारे जा ही रहे तब भी बोलते हैं कि छत्री वाले दंडे वाले जा रहे हैं बंदूक वाले जा रहे हैं तलवार वाले जा रहे हैं, पुष्प वाले जा रहे हैं इत्यादि लेकिन जहां थोड़ों के पास में हो तो छतरी नहीं आए, और अधिकतर के पास में हो तो दंडी आए, ऐसा उन्होंने वहां पर व्याख्या की है उसके दृष्टि से देखेंगे तो ये संगत नहीं लगेगा कि यहां पर लेकिन फिर भी इसमें आधे आधे तो है अब यहां तो दो ही तो है कुल एक कर्मफल को भोगता है एक कर्मफल को नहीं भोगता है तो दोनों को कह दिया कि कर्मफल को भोगने वाले रितम पिबंतो ये कथन संगत नहीं लगता है आगे पूर्वम परमात्मा अत्ता प्रतिपादिता चराचर ग्रहणार्थ बोले पहले परमात्मा को अत्ता प्रतिपादित किया था अत्ता यानी खाने वाला कैसे किया था क्योंकि चराचर का ग्रहण करता है वो चराचर का जड़ जंगम जंगम का चेतन का प्रलय काल में ग्रहण करता है इसलिए उसको अत्ता कहा था वहां अत्ता अलग ढंग से कहा अत्रतु अत्र उभ अपनी ज्ञानस्य जीवात्मा तो आत्मा परमात्मा दोनों ही पीने वाले हैं किसके ज्ञान के तय तत्व मानवादी हेतु उन दोनों के इनका सेवन करने के हेतु से तयो सख्यम वर्णितम उनका सख्य नहीं समानता समान ख्यान समान ज्ञान या समान स्थिति को वर्णन किया गया कैसे जैसे कि देखो उस मंत्र में भी कहा था द्व सुपर्ण द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया तो वहां पर दो अच्छे स्वर्ण वाले अच्छे स्वरूप वाले साथ रहने वाले सखाया वहां भी साम्य था और यहाँ पिबंत कहते हुए भी दोनों का साम्य वर्णित किया जा रहा है कि दोनों देखो चेतन है दोनों जानने वाले हैं जाता है दोनों जय और प्रत्यय का भेद तो है अत्र वचने तद्वत अत्रिध्यम चाया तपयोह इव ची चेत्यपी प्रदर्शित और उसी के समान यहां भी सानिध्य कहा जा रहा है परमात्मा का जीवात्मा का सानिध्य कहा जा रहा है तो ये जो हमारा पीछे का वचन था ऋतम पिबंत सुकृत्य लोग कठोपनिषद एक तीन एक या तीन एक है इसकी जो दूसरी पंक्ति थी इसका एक भाग हमने देखा था ब्रह्म विदो वदंती इसके पहले का अंश है छाया तपो छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती इसकी दूसरी पंक्ति का पहला छाया तपो भी कहा गया है तो छाया और आतप की तरह से धूप और छाया धूप और छाया का तो सतसत रहता है ना साहचर्य रहता है उस दृष्टि से इन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा का भी यहां पर कहा जा रहा है हो गया आगे देखिए हृदय गुहाम प्रविष्ट जीवात्मा परमात्मा न उक्तम चलो ये तो कह दिया आपने कि हृदय गुहा में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं किंतु यो हृदय स्थान भिन्नागेश सन अपनी तदंतर प्रतिपाद्य इति अत्र उच्यते लेकिन जो हृदय स्थान से भिन्न अंगों में भी भिन्न अंगों में होता हुआ भी और उन भिन्न अंगों से भिन्न अलग कहा जा रहा है हृदय के अतिरिक्त अंगों में भी आंख में कान में इनमें भी जो कहा जा रहा है और जो इन इंद्रियों से भिन्न है वो कौन है हृदय में जो है हृदय यानी तो आत्मा या उस स्थान में हृदय आत्मा हृदय स्थान पे दोनों है या आत्मा के अंदर वो है यहां तो भिन्नता पता लग गई लेकिन जो अन्य अंगों में शरीर के अन्य अंगों में भी जो कहा जा रहा है जिसको वो कौन है ये प्रश्न यहां पर उठाया जा रहा है तो तेरहवा सूत्र है अंतर उपपत्ति बोले जो अंतर है अंतर यानी भिन्न अंतर का मतलब यहां पर भिन्न है अंदर नहीं है जी आगे इसकी विवेचना करेंगे एक तो होता है अंदर यानी मध्य में तो या तो अंत आएगा लेकिन अंतर नहीं आएगा अंत तो पीछे आया था अंत शब्द अंत तमोपदेश लेकिन अंतर शब्द जब आएगा तब वो भिन्न अर्थ को बताता है और यदि अंदर अर्थ लेना है तो अंतरे आएगा सप्तमी विभक्ति में आएगा वो अंतरे अविद्याम अंतरे वर्तमान अविद्या के अंदर यानी मध्य में रहता हुआ लेकिन अंतर शब्द जो प्रथमांत आता है तब तो भिन्न अर्थ ही होता है तो यहां भिन्न अर्थ लेते हुए कहा अंतर ये जो अंतर शब्द पढ़ा गया है ये उपपत्ति उपपत्ति से युक्ति से सिद्ध होता है इससे पता लगता है कि ये भी उनसे भिन्न और ये वही है भाष्य देखिये बृहदारणकोपनिषद ही पठ्यते उपनिषद के वचन या दिए गए इन वचनों की हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करते क्योंकि वेदांत से पहले उपनिषदों को कर ही चुके हैं तो यहां चूंकि बार बार उपनिषदों के वचन आते हैं इसलिए उपनिषदों को पढ़ना उनकी समझ होना वेदांत से पहले आवश्यक होता है ताकि सरलता से समझ लें तो बृहदायण उपनिषद में क्या कहा यह प्राणे अब यह हृदय प्रदेश से भिन्न को कहा जा रहा है तो यह प्राणे प्राण में रहता हुआ प्राणाद अंतरो प्राण से भिन्न है यम प्राणो न वेद है जिसको प्राण नहीं जानता है यसे प्राण है शरीरम जिसका प्राण भी शरीर है वो प्राण शरीर वाला शब्द आया था यसे प्राण है शरीरम प्राण ही जिसका शरीर है उस तरह से भी ये इसकी पुष्टि हो सकती है साक्ष्य के अंदर प्राण शरीर ये आया था नहीं यहां तो आया था पीछे जो आया था ना प्राण शरीर हाँ पृष्ठ पचास के ऊपर पृष्ठ पचास में दो का भाष्य दूसरे सूत्र का भाष्य हाँ, प्राण नीचे हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति मनोमय है प्राण शरीर प्राण शरीर तो इसकी पुष्टि में हम ये कर सकते हैं विधि का यस्य प्राण शरीरम तो ये तो एक हुआ अब अन्यों को भी बता रहे हैं यो वाची उसी शैली में है सारा का सारा जो वाणी में रहता हुआ वाचो अंतर है लेकिन वाणी से भिन्न है यम वांग वेदा जिसको वाणी नहीं जानती और यसे वाक शरीरम वाणी जिसका शरीर है उसमें स्थान है रहने का बस यश चक्षुषी तिष्ठन चक्षुषो अंतरो जो चक्षु में रहता हुआ चक्षु से भिन्न है लेकिन जिसको यम चक्षुर् वेदा चक्षु नहीं जानती यसे चक्षु शरीरम चक्षु जिसका शरीर है अब श्रोत्र के लिए भी ऐसा ही कहा यह श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत्राद अंतर जो श्रोत्र में रहता हुआ श्रोत्र से भिन्न है मन के लिए कहा गया यो मनसी तिष्ठन मनसो अंतरो जो मन के अंदर रहता हुआ मन से भिन्न है यह त्वचितिष्ठन त्वचो अंतरो जो त्वचा में रहता हुआ भी त्वचा से भिन्न है चमड़ी में जो विज्ञान तिष्ठन विज्ञान आद जो विज्ञान में या विज्ञान का मतलब फिर वही आत्मा ही लेना है हमें जो आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से भिन्न है यो रेत सीतिष्ठन रेतसो अंतरो जो रेत समय वीरिय में रहता हुआ भी उससे भिन्न है यम रेतो न वेद ये रेता शरीरम ये जो सूरा पूरा प्रसंग था उपनिषद का तीन सात सोलह से लेकर तेईस तक का तो इसके लिए कह रहे हैं प्राणश चक्षुरादि अंगेशु वर्तमान सन अपी तेभ्यो अंतर यह ऐसा निष्पद्य सोपी परमात्मा विजय तो प्राण चक्षु आदि अन्य अंगों में विद्यमान होता हुआ जो उनसे भिन्न है ये जो यहां पर कहा जा रहा है वह भी परमात्मा ही जानना चाहिए पूछा क्यों कुतः क्यों परमात्मा ही जानना चाहिए तो बोले उपपत्ति है उपपत्ति को खोल रहे उपवनत्ता इत्यर्थ उपप, उपपत्ति से यानी युक्ति से इसमें क्या उपपत्ति है युक्ति क्या है इसको इसकी सिद्धि करने में क्या प्रमाण है ये कथन किया तो उसके लिए युक्ति दे रहे हैं यथोही तो जीवस्तु अणु परिच्छिन्न क्योंकि जीवात्मा तो, जीवा तो अणु है यानी छोटा है परिच्छिन्न है एक देश स्थान में रहता है सीमित है परिच्छिन्न है एक ही स्थान पर रहता है न तो विभू सर्वदेश वर्तीवा विभू सब जगह रहने वाला तो आत्मा नहीं है उक्तम ही जैसा कि कहा है अंगोष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्टा अब को यह फिर आत्मापरक अर्थ लेते हुए दे रहे हैं पीछे भी आत्मापरक ही मानते हुए किया था स तो एव तिष्ठति आत्मा तो हृदय स्थान में ही रहता है न ही हृदय इव हृदयाद तिष्ठति तस्य सामर्थ्य अभाव हृदय के समान हृदय से भिन्न स्थानों पर भी रहता है ऐसा नहीं है जीवात्मा के लिए क्यों क्योंकि उसके सामर्थ्य का अभाव है परंतु परमात्मा तु सर्वेश अंगेश वर्तते तस्वीर विभुत्व सामर्थ्या लेकिन परमात्मा तो सभी अंगों में विद्यमान है उसके विभु से तो जो पूछा था कि हृदय से अतिरिक्त इन अंगों में जो कथन किया गया वो कौन है तो बोले वो ब्रह्म ही है परमात्मा ही है आगे तत्र अंगेशु वर्तमान सन तेप्यो अंतरोप्यो बहिर् स्वरूपत तिष्ट तो वो इन अंगों में रहता हुआ भिन्न रहता हुआ उनके अंदर भी और उनके बाहर भी स्वरूप से रहता है सब जगह रहता है अतो यो अंतर उपदिश्य थे सब परमात्मा मंतव्य तो जो ये अंतर भिन्न कहा जा रहा है ये परमात्मा ही समझना चाहिए यहां तक इन्होने सूत्र की व्याख्या कर दी अब शंकर भाष्य की कुछ विवेचना कर रहे हैं स्वामी शंकराचार्यों अस्य सूत्र से अर्थम श्री शंकराचार्य इस सूत्र का अर्थ कौन सा पीछे जो अंतस्त धर्मोपदेशात एक एक बीस में जो आया था सूत्र से अर्थम इव चकार दोनों का अर्थ उन्होंने एक ही जैसा किया है यानी एक एक बीस में जो अंतस्त धर्मोपदेशा और ये सूत्र एक दो तेरा अंत अंतर उपपत्ते दोनों का एक ही जैसा अर्थ किया है उभयत्र उदाहरण सादृश्य विद्यते और वहां दोनों ही जगह पे उन्होंने उदाहरण भी वही दिया है उदाहरण का मतलब है शास्त्र का प्रमाण वो भी समान ही दिया है तथे पश्यंतु विद्वान विद्वान लोग देखे इसको तो जू का तो इन्होंने उद्धृत किया अंतर उपपत्ते ये तो एक दो तेरा हम जो पढ़ रहे हैं उसके भाष्य में शंकराचार्य क्या लिखते हैं यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते जो ये आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है अक्षिणी आंख में एशा आत्मा इति ये आत्मा है उवाच ऐसा बोला ए तद अमृतम अभयम ए ब्रह्म ये अमृत है मरने वाला नहीं है अभय है ए तद ब्रह्मे ब्रह्म कहते हैं ये छंदों के उपनिषद का वचन देते हुए अभाष्य शंकराचार्य क्या लिखते हैं परमेश्वरा एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट परमात्मा ही आंख के अंदर पुरुष के रूप में यहां पर कहा गया है कस्मात किस हेतु से तो बोले उपपत् है ये जो हम भाष्य पढ़ रहे हैं ये एक दो तेरा का भाष्य जो शंकर भाष्य है उसको पढ़ रहे हैं अभी उपपत्य को बोले उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम यह उपदेश उपदेश्यामानम लिखा है यह के आकी मात्रा हटा दीजिए बोले परमेश्वर में जो ये गुणजात गुण का समूह कहा गया है वो उपदेश्यामान जो गुणजात है वो परमात्मा में ही संगत होता है सब में नहीं होता है ये शंकर भाष्य यहां तक ये पूरा हो गया अब इससे अगला सूत्र जो है यही अगली पंक्ति में दिया ये वैसे निचली पंक्ति में आना चाहिए अंतस्त धर्मोपदेश एक एक बीस सूत्र दिया जैसे यहां ऊपर एक दो तेरह को अंतर अलग दिया है ना अंतर उपपत्ति फिर भाष्य दिया ऐसे ये सूत्र भी अलग आता फिर भाष्य होता भाष्य क्या है अथा या एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते ये भी छंदोग्य का वचन दिया ये छंदोग्य का वचन है एक सात पांच पिछले वाले में जो दिया था छंदोग्य वो है चार पंद्रह एक थोड़ा सा अंतर है बस तो इतिश्रूय मान पुरुष परमेश्वर एवं यहाँ जो पुरुष सुना जा रहा है यहाँ पुरुष का मतलब परमात्मा है ता है क्यों तत् धर्मोपदेशात तसे ही परमेश्वर धर्मा धर्म यह उपदिष्टा उस परमात्मा के धर्म गुण धर्म को ही यहां पर कथन किया गया है इसलिए परमात्मा का ही ग्रहण होगा अब ये उनका वचन उदृत करके विवेचना कर रहे हैं अत्र उभयत्र सूत्र यो शंकर भाष्य यद उदाहरण दत्तम इन दोनों ही भाष्यों में शंकर दोनों ही सूत्रों के शंकर भाष्य में जो उदाहरण दिया है वचन दिया है वृद्धारण उपनिषद का और यश्च हेतु निर्दिष्ट जो हेतु दिया है म्यम निभा लें विपश्चितः उसमें जो समानता है उसको विपश्चित लोग विद्वान लोग अच्छी प्रकार से देख लें क्या समानता है अभी समानता अलग अलग दिखा रहे हैं उदाहरण साम्यम उदाहरण की समानता है दोनों वचनों को देखो ऊपर नीचे यह एशो अक्षनी पुरुषो दृश्यते यह है अंतर उपते सूत्र और यह एशो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते ये अंतस्थ धर्मोपदेशात सूत्र अत्र उभयत्र उदाहरण सर्वम समान सब समान है भेदस्तु केवल इयान भेद केवल इतना है कि यद उत्तरस्मिन् उदाहरणे अंत शब्दों विद्य दूसरे उदाहरण में अंत शब्द है, है। या एशो अंतरक्षि अंत अक्षिणी केवल अंत शब्द का भेद है पूर्वस्मिन् पूर्वस्मिन उदाहरण न विद्यते पहले वाले उदाहरण में अंत शब्द नहीं है परंतु गुप्ततु स अंत शब्दों अस्त लेकिन पहले वाले वचन में भी अंतः शब्द गुप्त रूप में तो है ही यानी अर्थ तो अंतः का यहां पर भी आ रहा है जब ये कह रहे हैं कि यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है तो आंख में मतलब आंख के अंदर अंतः अर्थ वहां पर निहित है पढ़ाया भले ही ना गया हो यथो तो ही उभयत्र उदाहरण अर्थवैशिष्टम नास्ती क्योंकि दोनों ही जगह पर वेदारण उपनिषद के ये दोनों वचन है और इन दोनों ही स्थलों पर अर्थ की भिन्नता नहीं है अर्थ बिल्कुल एक ही किया है शब्द भेदा अर्थ भेदा वैसे नियम क्या है कि अगर शब्द की भिन्नता की है तो अर्थ की भी भिन्नता होनी चाहिए की दृष्टि से। कुछ ना कुछ शब्द भेद किया है तो अर्थ भी भिन्न होना चाहिए लेकिन बोले यहां पर कोई भी अर्थ भिन्न नहीं है इससे पता लगता है कि पहले वाक्य में अंत शब्द न होते हुए भी अंत का अर्थ वहां पर नहीं थे गुप्त रूप से वो वहां पर है आगे हेतु साम्यम दोनों में जो हेतु समान हेतु की समानता है उसको बता रहे हैं उपपद्य ही परमेश्वरे इहो गुण जातम उनका वचन जो का तो उद्धृत किया है अंतर सूत्र के अनुसार आगे अत्र उभयत्र हेतु तो, नहीं दूसरा है परमेश्वरस्य धर्मा धर्म यह उपदिष्टा अंतस्त धर्मोपदेशात ये दोनों बता दिए अब विवेचना कर रहे हैं अत्र उभयत्र हेतु तो हो इन दोनों ही जगह पे हेतुओं के हेतुओं में गुणजातम धर्मा धर्म पहले मैं कहा गुणजातम उसको खोल दिया धर्मा उसके जो गुण का समूह है यानी जो बहुत सारे धर्म है दूसरे में कहा था यह उपदिश्यमान यहां जो कहे जा रहे हैं उपदिष्ट किए जा रहे हैं इसको खोल दिया यह उपदिष्टा यहां पर जो कहे गए हैं कथने हेतु निर्देशो हेतु निर्देश भेदो नास्ती हेतु के निर्देश का भेद यानी भिन्नता नहीं है वचनों में तो भिन्नता लग रही है लेकिन हेतु तो समान ही दिया गया मूलतः तात्पर्य एक ही है तो आगे कहते हैं अभी अविवेचना करें एवं उभयत्र यहाँ पर दोनों ही जगह पर सूत्रो सूत्रों में हेतु उदाहरण साम्याभ्याम एक से सूत्र से वह अर्थापते है अंतर उपपत् सूत्रस्य से शंकर भाष्यम न सम्यक इन दोनों ही सूत्रों में हेतु और उदाहरण की साम्यता के द्वारा एक सूत्र की व्यर्थता सिद्ध होती है फिर बात ही नहीं आवश्यकता ही नहीं थी अगर बिल्कुल सब कुछ एक ही जैसा अर्थ कर रहे हैं तो दो सूत्रों की यहां पर आवश्यकता ही नहीं थी एक ही बहुत था लेकिन दोनों में से किसको व्यर्थ मानेंगे तो उन्होंने कहा अंतर उपपत् ये जो तेरहवा सूत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें सूत्र से शंकर भाष्यम न सम्यक ये ठीक नहीं है एक न एक को तो हमें व्यर्थ मानना पड़ेगा और व्यर्थ हो नहीं सकता है सूत्र दिया है तो वो तो ठीक ही है ठीक ही हमें उसको मानना होगा तो ठीक तो है तो अगर सूत्र दोनों ठीक हैं तो अर्थ फिर ठीक नहीं है तो कौन सा अर्थ ठीक नहीं है ये वाला तेरहवें सूत्र वाला ठीक नहीं है पहले जो था वो तो ठीक ही था वहां पर जो अंदर का एक एक बीस का जो अर्थ है अंतस्त धर्मोपदेशात वहां जो शंकराचार्य जी का अर्थ है वो ठीक है लेकिन यहां अर्थ में भेद करना चाहिए था क्यों करना चाहिए था उसको ये आगे बताएंगे अत्र सूत्रे यद उदाहरण दत्तम यह सूत्र में जो उदाहरण दिया गया है यह एशो पुरुषो दृश्य थे यह पहला और दूसरा तत्तस्त धर्मोपदेशा सूत्र प्रसंगे ही उदाहरतव्यम तो एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य ये जो उदाहरण दिया इन्होंने ये उदाहरण दिया था इन्होंने एक दो तेरा में अंतर ये जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं इसमें जो उदाहरण दिया था या एशो अक्षिणी पुरुषों दृश्य वह यानी अंतस्तमोपदेशातिथि सूत्र प्रसंगे ही उदाहरतव्यम पीछे जो सूत्र आया था एक एक बीस उस जगह पर ही वहां पर भी इसी को उदाहरण रूप में दे देना चाहिए था अगर देना ही था तो क्यों तत्र तस्य अंतः शब्द से गुप्त रूपेण विद्यमान तो ये जो यह अक्षिणी पुरुष है यहां पर भी अंतः शब्द क्योंकि गुप्त रूप में विद्यमान है इसलिए वहां पर दे देना चाहिए था वहां दिया जा सकता था आगे यदि देवम न मन्य यदि वो ऐसा नहीं मानते हैं क्या नहीं मानते है? कि जो ये अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे इस वचन में गुप्त रूप से अंत शब्द यदि नहीं है तो तो कहा कि यद्यव न मन्यते थे कथम तरही अंतर इति सूत्रे यह एशो अक्षनी पुरुषो दृश्य थे वचन उदाहरित अगर कोई यह कहने लगे कि यह एशो अक्षनी पुरुषो दृश्य इसमें अंत शब्द तो है ही नहीं इसलिए अंतस्त धर्मोपदेशा उस तो सूत्र में इसको हम दे नहीं सकते थे ऐसा यदि हेतु दें तो बोले फिर इसी उदाहरण को अंतर उपपत्ति में कैसे दे दिया अंतर उपपत्ति में तो अंतर शब्द था तो यहां तो अंतर शब्द भी तो नहीं है फिर आपने यहां कैसे दे दिया अंतः शब्द नहीं है इसलिए यहां वहां नहीं दे सकते तो बोले फिर तो अंतर, अंतर शब्द नहीं है तो यहां भी नहीं देना चाहिए लेकिन यहां तो दिया है तो अंत शब्द से गुप्त रूपेण विद्यमान तो इति वचनम इति वचनम उदाहरित यह ऐसो अक्षण दृश्य थे वचनम उदाहरितम नात्र वचने अंतर शब्दो वित जबकि यहां पर वचन में अंतर शब्द नहीं है फिर भी अंतर शब्द वाले सूत्र में इसको उल्लेखित किया है इसलिए अंत है गुप्त रूप में है ये तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं तो गुप्त रूप में है तो इसको वहां देना चाहिए तो यहां पर संगत नहीं है क्यों नहीं है उसको आगे बताने अत्र अंतर अंतर उपपत्ते इति सूत्रे ये जो तेरहवां सूत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें अंतरह शब्दों भिन्नाथ को अस्थि न तो मध्यमार्थ का ये अंतरह शब्द भिन्न अर्थ वाला है भिन्न का मतलब भिन्न ही जिसका अर्थ है अलग अर्थ वाला यू नहीं भिन्न ये जो भिन्न है भिन्नता को बताने वाला ये इसका अर्थ है न तो मध्यम मध्यम का मतलब है अंदर उसके मध्य में ये जो हम बोलते हैं मध्य उस अर्थ वाला ये अंतर शब्द नहीं है शंकर भाष्य अप्रो अयम अपि अनर्थो विहितो हो यद अंतर शब्द मध्यमो अर्थ कृता शंकर भाष्य में ये दूसरा भी गलत अर्थ कर दिया कि ये जो सूत्र है तेरहवा अंतर उप पत्ते यहां पर अंतरह शब्द का अर्थ उन्होंने मध्यम कर दिया है क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया वो भी मध्य वाला ही था मध्य अर्थवा विद्यमान था ऐसे ही मध्यम अर्थ किया और वो अर्थ किया इसीलिए वो वचन भी दिया उन्होंने तो अंतर शब्द से मध्यम वो कृता यथा तदवचने स्पष्ट थे परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट क्योंकि यथा तदवचने स्पष्ट थे जैसा कि वहां उस वचन से ही स्पष्ट हो रहा है क्या परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष परमेश्वर ही यहां पर आख में के अंदर पुरुष यह उपदिष्ट है परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर हा। अभ्यंतर है जो कहा अंतर हा एक अलग बात है अभ्यंतर हा अलग बात है अभ्यंतर का मतलब तो अंदर ही आएगा मध्य ही आएगा तो उन्होंने अंतर शब्द को अभ्यंतर से खोला है यहां पर विपरीत अल्प विराम ले लीजिए तो अच्छा है ये तीसरी पंक्ति में है ना मध्य में यथा तदवचने स्पष्ट थे ये तो ब्रह्मिजी का वचन है अब इसके आगे जो लिखा है परमेश्वर एवं अखिनी अभ्यंतर पुरुष उपदिष्ट यहाँ तक इसको हम इधर भी देख सकते हैं पीछे जो पिछले छप्पनवे पृष्ठ पर नीचे दोनों भाष्य दिए थे वहां ये वचन दिया हुआ है पितृतल तो ले लीजिए तो वेदांत दर्शन ए, एक दो तेरा शंकर भाष्य अत्र शंकर भाष्य अंतर इत स्थाने अभ्यंतर अभिगतो अंतरे अभ्यंतर प्रत्युक्त प्रयुक्ता अंतर शब्द के स्थान पर अभ्यंतर शब्द किया है और अभ्यंतर शब्द को इन्होंने कोष्ठक में खोल दिया अभिगतो अंतरे अभ्यंतर जो चारों ओर से अंदर गया हुआ है अभिगत अंतरे अंदर पूरी तरह से गया हुआ है उसको कहेंगे अभ्यंतर ये शब्द प्रयोग किया नहीं क्वचित प्रथमांत अंतर शब्दों मध्यमार्थ का अभी एक सिद्धांत बता रहे हैं कि अंतरह अंतर शब्द जब प्रथमा विभक्ति वाला होता है यानी अंतरह, जैसे रामह। प्रथमांत जब होता है तब ये कहीं पर भी मध्यम अर्थ में प्रयोग नहीं देखा जाता भाष्य संस्कृत के अंदर लोक प्रयोग में नहीं क्वचित प्रथमांत अंतरह शब्दों मध्यमार्थ का प्रयुचित है किंतु अंतरे शब्दों मध्यमार्थे प्रयुक्तो भवती लेकिन सप्तमी अंत वाला अंतर शब्द उसको कहेंगे अंतरे जैसे रामे बोलते हैं तो अंतरे ये शब्द तो वहां पर मध्यम अर्थ में प्रयोग होता है अब यहां पर एक विचारना आएगी कि यह जो सूत्र है अंतर इसमें अंतर है या अंतरे है यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है या तो अंतर उपत्य है तो इन्होंने जो सारा निषेध किया वो किस आधार पर कि अंतर उपपत् प्रथमांत है कोई कहने लगे नहीं ये सप्तम्यंत है इसको भी सप्तम्यंत मान सकते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से तो वो भी संभव है यहां पर देखिए इसी बात को कह रहे हैं यद्यपि अत्र सूत्रे संधिम अवलंब्य सप्तम्यंतो अपि अनुमातुम शक्य थे यहां पर संधि को ध्यान करके कि ए को किय हो गया और यह का लोप हो गया तो अंतर उप पत्ते भी यहां पर हो सकता है तो यद्यपि यहां पर इस सूत्र में संधि का आधार बना करके सप्तम भी अनुमातुम शक्यते अनुमान किया जाता है परंतु सूत्रे न अयोग्य सोअत्र भविमर लेकिन यहां इस सूत्र में सप्तमयंत अर्थ की संगति ही नहीं है सप्तमयंत अर्थ की यहाँ पर संगति ना होने से वो अर्थ नहीं दिया जाएगा जैसे कोई भी शब्द होता है उसमें संस्कृत में कुछ संधियां हो जाती है तो उसका कुछ रूप भिन्न हो जाता है हमें पता नहीं लगेगा या तो समास कर दिया है तो समास में जो अंदर विभक्ति है वो कौन सी है ये हमें पता नहीं लग सकता वो अर्थ के अनुसार फिर वहां हम उसको समास को खोलते हैं या तो संधि को खोलते हैं अर्थ को देखना पड़ता है नहीं तो गलत हो जाएगा तो इनका कहना है कि यहां पर सप्तम्यंत अर्थ की संगति नहीं है प्रथमांत की ही है तो सप्तम्यंत अयोग्य गात अत्र भविमती न ही सप्तम्यंतो अत्र परमात्मा अभिधेयक संभवती जो सप्तम्यंत है वो परमात्मा का अभिदायक नहीं हो सकता प्रथमांत एवं ग्रहितुम युज्यते प्रथमांत ही यहाँ पर ग्रहण करना संगत है परमात्मा का तो ग्रहण करना ही है हमें यहाँ पर वो सप्तम्यंत यहाँ पर ग्रहित नहीं हो सकता इनका ऐसा कहना है आगे कहते हैं अंतर परमात्मा अत्र गृह थे यहाँ अंतर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है उपत्तेर के हेतु से ये सूत्रार्थ न्यासा संपत्ति ये सूत्र का अर्थ संगत होता है तस्मात अत्र सूत्र प्रसंगे यंकर भाष्यम तुक्त इसलिए यहाँ पर जो शंकर भाष्य कहा गया है वो ठीक नहीं है आगे देखिए चौथेवा सूत्र स्थान आदि व्यपदेशाच और स्थान का कथन होने से भी देखिए सरल है चय अन्योपी हेतु तब्द से परमात्मा भी परमात्मा भी अंतर शब्द परमात्मा का वाचक है उसमें पुष्टि करने रहे हैं स्थानादि स्थान आदि स्थान का कथन होने से जैसा कि पीछे कहा गया था शरीर स वर्तमान अंतरो भिन्नो व्यपतिश्य थे तो जैसे शरीर के विभिन्न अंगों का पीछे कहा था तो बोले शरीर के अंगों से भिन्न पृथ्वी आदि में भी तो उसको बताते हुए उससे भिन्न कहा गया है ये वचन पीछे हम देख चुके हैं तद यथा यह पृथिव्या तिष्टन पृथ्व्या अंतरो जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से भिन्न है जिसको पृथ्वी नहीं जानती और पृथ्वी जिसका शरीर है इसी तरह से यो अपन अद्भु अंतरो जो जल में रहता हुआ जल से भिन्न है यो अग्नोतिष्ठन अग्नि अंतरा जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से भिन्न है यो वायु उत्तिष्ठन वायु अंतरो जो वायु में रहता हुआ वायु से भिन्न है या आदित्य जो सूर्य में रहता हुआ उससे भिन्न है यो दीक्षुतिष्ठन जो दिशाओं में रहता हुआ दिशाओं से भिन्न है या चंद्र और तारों में रहता हुआ भी उससे भिन्न है यह आकाशीय तिष्ठन जो आकाश में रहता हुआ उससे भिन्न है जो में रहता हुआ भी उससे भिन्न है येजसी तिषन जो तेज में रहता हुआ ये सर्वेश भूत सर्वे भूतेभ्यो अंतर है जो सब प्राणियों में रहता हुआ सब प्राणियों से भिन्न है एवं पृथ्वी जलाग्निवायु स्थानेश अंतरिक्ष आकाश आकाश दीक्षु च वर्तमान तेभ्यो अंतरो भिन्नश्च व्यपीश्यते इस प्रकार परमात्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु और अंतरिक्ष आकाश आदि में रहता हुआ और उससे भिन्न कहा जा रहा है सा परमात्मा ही हमें ऐसा ही परमात्मा जानना है वही परमात्मा जानने के योग्य है वही परमात्मा उपास्य है जिसमें ये सारे लक्षण घटते जिसमें ये लक्षण नहीं घटते वो परमात्मा वो परमात्मा नहीं है उसको न जानने की जरूरत है लौकिक दृष्टि से जान ले अलग बात है लेकिन मृत्यु से छूटना है ये सब जो सारे लक्षण है अमृतत्व की प्राप्ति है इसके लिए तो उसी परमात्मा को जानना होगा जो इस प्रकार के गुणों से युक्त है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम है। सभी को सादार अभिवादन ओके